आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज सेंट थॉमस स्कूल के कुछ विशेष विद्यार्थी हमारे साथ इस तरंग कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं जहां पर बच्चे अपने सिंगिंग uh, टैलेंट को हमारे बीच में रखेंगे या हम उनको सुनेंगे उनका सिंगिंग टैलेंट किस तरह का है वो हम आज के इस एपिसोड में जानेंगे तरंग का पहला राउंड सेंट थॉमस स्कूल का आठवीं और नौवीं और दसवीं के बच्चे हमारे साथ सिलेक्टेड बच्चे जो है इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं तो आप सभी की तरफ से आठवीं नौवीं और दसवीं सेंट थॉमस इस्कूल के बच्चों का तरंग इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है तो फर्स्ट राउंड के सभी बच्चों से हम लोग आज रूबरू होंगे और उनके सिंगिंग का उनर समझ पाएंगे हम लोग और उनकी टैलेंट को हम पहचानने की पूरी कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से तरंग कार्यक्रम में इन बच्चों का और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले हमारे साथ एक विद्यार्थी हैं आइए उन्हीं से जानते हैं उनका परिचय और फिर वो कौन सा गीत हमें सुनाते हैं हम सुनेंगे कॉम्पिटिशन के पहले राउंड में है संगीता हमारे बीच है तो आइए संगीता को हम सुनेंगे अभी मेरा नाम संगीता है हम सेंट थॉमस सेकेंडरी स्कूल से है और टेंथ क्लास में संदेशें आते हैं समय तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती हैं तो पूछे जाती हैं कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम भी नहीं कर सुना, सुना है ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ किसी दिल वाली ने किसी मतवाली ने हमें खतली खा है कि हमसे पूछा किसी के गजरी ने किसी के गजरी ने महकती सुबह होने मचलती शाम अकेली रातों ने अधूरी बातों ने तरसती बाहों ने और पूछा है दरअसत निगाहों ने कि घर कब आओगे घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम मैंने बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया संगीता जी बहुत ही प्यारा सा गीत आप भक्ति का हमें सुनाया संदेशे आते हैं तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में हमने पहले विद्यार्थी संगीता को सुना आइए दूसरे विद्यार्थी को हम अभी सुनेंगे नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर तरंग सिंगिंग कॉम्पिटिशन बच्चों का और आइए आगे बढ़ते हैं अभी हमारे साथ विजय श्री है Good morning, everyone. My name is Vijay Shetao, and I am studying in 10th class in St. Thomas Senior Secondary School. My song is on Tere Hase Mi. Now I am going to start my song. Tere Hase Mi, Tera Asmaa, Tu Bada Mehrbaa, Tu Baak Shishkar, Sabi Ka Hai Tu, Sabi Tere. खुदा मेरे तू बक्षिश कर तेरी है ज़मीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बक्षिश कर सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बक्षीश कर थैंक यू विजय श्री को अभी हमने सुना तरंग कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी बच्चे जो है एक एक आ रहा है और हमारे बीच में अपनी अपना उनर जो है गाने का वो हमारे सबके बीच में रख रहा है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और कैंडिडेट हमारे बीच में क्या नाम है किरण हमारे साथ है तीसरे नंबर आरोप फर्स्ट राउंड का तरंग सिंगिंग कॉम्पिटिशन का आप सुन रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए गुड मॉर्निंग एवरी वन माई निम एंड आई आई एम स्टार्टिंग इन टेंथ क्लास माई सॉन्ग इज एवन एवतन ए वतन ए वतन मेरा मुल्क ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन ऐवन है वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा मन, तन। अभी आप किरण को सुन रहे थे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबान 90.4 पॉइंट तरंग इस कार्यक्रम में आइये एक और विद्यार्थी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका गजाला अंजुम हमारे साथ हैं। आइए उनको सुनते हैं अभी इस तरंग सिंगिंग कंपटीशन में गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नेम इज गजाथ आई एम स्टिंग इन सेंट थॉमसूल माई सॉन्ग इस जाके हिंदुस्तान की बच्चों तुम्हें दिखाए जाके हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है यमुना जी के तट को देखो गंगा जी का घाट है घाट घाट और हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है देखो ये तस्वीरें अपनी कार है विमान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जलिया वाला बाग्य देखो यहाँ चली थी गोलियाँ मत पूछो ये किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियाँ यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गाया है आइए आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में हमारे साथ सेंट थॉमस के आठवीं नौवीं और दसवीं के विद्यार्थी इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो आइए एक और विद्यार्थी से हम बात करते हैं और उनको सुनते हैं गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नेमी शबा परवीन आई स्टडी इन क्लास नाइन्थ इन सेंट थॉमस स्कूल मेरा मुल्क मेरा मेरा देश, ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन ऐवन एवतन एवतन जाने मन जाने मन जाने मन अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे कौन कौन अपने देश का सजाएंगे अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे कौन कौन अपन देशिका सजाएंगे जश्न होगा जिंदगी होंगे सब मगन हे होंगे सब मगन इसके वास्त निसार है मेरा मन मेरा तन ऐवतन ऐवतन एवतन जाने मन जाने मन जाने मन थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को 8वीं, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी हमारे बीच में हैं सेंट थॉमस स्कूल के विद्यार्थी हमारे बीच में हैं जिनको हम सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा की आपको जिनकी आवाज अच्छी लगती हो उनके लिए आप मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह इस नंबर पर आइये आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में क्या नाम है बेटा शब्दा कुरेशी हमारे बीच है आइये उनको सुनते हैं गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नेम में शबा कुरेशी आई एम स्टैंडर्ड क्लास नाइन सेंट थॉमसूनियर सेकेंडरी स्कूल माए सॉन्ग छोड़ो कल की बात छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी आज पुरानी जंजीरों को छोड़ चुके हैं क्या देखें उस मंजिल को जो तोड़ चुके हैं चांद के दर पर जा पहुँचा है आज जमाना नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं नया खून है नई उमंग है अब है नहीं जवानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तरंग इस कार्यक्रम में हमारे विद्यार्थी मित्र जो है आकर अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं स्टूडेंट सिंगिंग कंपटीशन में इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन सेंट थॉमस के बच्चे हमारे बीच में तरंग इस कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं आपका नाम भावना हमारे बीच है आइए उनको सुनते हैं अभी हेलो एवरीबडी माई नेम इज भावना राजौरिया आई एम स्टडी माई सॉन्ग इज छोड़ो कल की बात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 हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं चांद के दर पे जा पहुँचा है आज जमाना नई जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं नया खून है नई उमंगे अब है नई जवानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी इतने ताजमहल हैं हमको और बनाने इतने अजंता हमको और सजाने अभी पलटना है रुक इतनी दरियाओं का हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 पर तरंग बच्चों का कंपटीशन आप सुन रहे हैं और जिस भी बच्चे की आवाज आपको अच्छी लगती हो तो जरूर चौदा पन्रा, चौदा पन्रा इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं बच्चे का नाम लिख के तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपका नाम शोभा हमारे बीच है आइए उनको सुनते हैं करचले हमफिदा जान वतन चाहती हो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों सांस थमती गई नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया कर चले से हमारे तो कुछ गम नहीं सही माले का हमने न झुकने दिया मरते मरते रहा रान साती अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो शोभा चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत और उसके बाद फिर से आते हैं तरंग इस कार्यक्रम में जहां पर सेंट थॉमस विद्यार्थी हमारे बीच में हैं आठवीं नौवीं और दसवीं के बच्चे हमारे साथ हैं और उनके जो गाने की कला है वो आप गाने का जो कॉम्पिटिशन है वो चल रहा है उसके परफॉर्मेंस को हम लोग देख रहे हैं तो आगे भी और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम सुनेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जी हाँ आप सुनाए हैं रेडियो माधवन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो कर अपने की धुन तु जीना सीख ले हमें सो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 सेंट थॉमस स्कूल के विद्यार्थी आठवीं नौवीं और दसवीं के बच्चे हमारे बीच में हैं और बहुत ही अच्छा अपना अपना परफॉर्मेंस हमारे बीच में रख रहे हैं गाने गाकर अपनी प्रतिभा को हमारे बीच में शेयर कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए अब ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं आपका नाम राहुल बंजारा हमारे बीच में है आइए उनको सुनते हैं राहुल बंजारा कोम शांति माई नाम आई क्लास नाइन्थ मैं आपके सामने गाना प्रस्तुत करने वाला हूँ सारे जहा से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहा से अच्छा हम बुलबुल हैं उसकी जो गुल सीता हमारा हमार सारे जहा से अच्छा गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ जो करती यह गुलसिता हमारा हमार सारे जहा से अच्छा आप सुन रहे हैं एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो आइये एक और विद्यार्थी हमारे बीच में Tolly Sharma my name is Tolly Sharma I am reading class 8th in St Thomas Secondary School I am starting my song dharti sanahre ambar neela dharti sanahre ambar neela har mausam rangila aisa desh hai mera ho oh, aisa desh hai mera aisa desh hai mera ho ऐसा दीस है मेरा भोले पपिया हाँ कोयल गाए बोली पपीहा कोयल गाए सावन गिर गिर आए ऐसा दीस है मेरा हो ऐसा दीस है मेरा ऐसा दीस है मेरा हो ऐसा दीस है मेरा, मेरा। जहाँ बाप के कंधे चढ़के के जहाँ चे देखे मिले मेलों में नटके तमाशे गुलफी के चाट के ठेले कहीं मिलती मीठी गोली कहीं चूरन की है पुडिया ओ फिर तो दादी ना फिर तो रोज सुनाए दादी नानी रोज सुनाई दादी नानी उन परियों की कहानी ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा आप सुन रहे हैं 90.4 रेडियो पर सेंट थॉमस स्कूल के विद्यार्थियों का प्रतिभा को आप सुन रहे हैं तो जिस भी बच्चे की आवाज आपको अच्छी लगती हो जरूर उनके नाम से मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह इस नंबर पर आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नेम इंडल मानो तो मैं गंगा माहू ना मानू तो बेटा पाँ मानु तो बेहता पानी योग सुने हैं, रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एलिसना को आपने अभी सुना और आपको आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर। आइए आगे बढ़ते हैं तरंग इस कंपटीशन में हमारे सभी आठवीं नौवीं दसवीं के विद्यार्थी सेंट थॉमस स्कूल के बच्चे आ रहे हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंस हमारे बीच में शेयर कर रहे हैं तो चलिए अब नेक्स्ट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई नेम इनिशा क्लास एट्थ और सेंट थॉमस सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट माई सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगो तुम खूब लगा लो नारा ये शुभ दिन है हम सब का तिरंगा प्यारा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 ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा करो कुर्बानी ओ जब घायल हुआ हिमाल खतरे में पड़ी आजादी जब तक थी सांस लड़े वो जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी संगीत पे धर कर माथा सो गए अमन बलिहारी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी ओ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 आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 नाइनटी बच्चों का सिंगिंग कंपटीशन आप सुन रहे हैं तरंग इस एपिसोड का पहला राउंड आप सुन रहे हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो एवरीवन माय नेम इज अरे अभी क्लास एट इन सेंट स्कूल आई एम स्टार्ट माय सॉन्ग ए वतन ऐ वतन जान ये बहाँ ये जहाँ ये जान ये तुझ पे कुर्बान ये वतन ए वतन ये जहाँ ये बहाँ ये तुझ पे कुर्बान ये तेरे चरणों में तेरे पैरों पे सजदा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा मैं हूँ फौजी तू मन मोजी मिलेंगे जी, इस मिट्टी से घूब जुड़े हैं रोटी रोजी ए, ए वतन ए वतन ये वहां ये जहा ये कुर्बा थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है एवरीबॉडी माय नेम जितेश विक्रम कुमार चौहान एंड आई विल सिंग अ सॉन्ग भारत हमको जान से प्यारा भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलशिदा हमारा है सदियों से भारत भूमि दुनिया की किसान है भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है भारत माँ की रक्षा में जीवन कुरबान है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुल चिता हमारा है उजड़े नहीं अपना चमन टूटे नहीं अपना वतन गुमराह ना कर दे कोई बर्बाद ना कर दे कोई मंदिर या मस्जिद या हिंदू या मस्जिद या मिलते रहे हम प्यार से जागो भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलशिता हमारा है थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम तरंग इसका पहला राउंड आप सुन रहे रहे रहे हैं हैं हैं। सेंट थॉमस स्कूल के बच्चे हमारे बीच अपनी -अपनी हमारे बीच बीच में में आ अपनी-अपनी प्रतिभा को शेयर कर गुड मॉर्निंग एवरीवन माय नेम इज यशवंत सिंह नरुका आई एम स्टडी इन क्लास एट्थ इन सेंट थॉमसूल माई सॉन्ग ने मेरे प्यारे वतन है मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े जमन तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आर तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान है मेरे प्यारे वतन मेरे बिछड़े जमन तुझ पे दिल कुर्बान तुझ पे दिल कुर्बान तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम तेरे दाम से जो आए को सलाम चुम लूं मैं उन जुबां को जिस पे आ तेरा नाम जिस पे प्यारे तेरा नाम सबसे प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान तुझ पे दिल कुर्बान माँ का दिल बन के कभी जाता है तू मां कंद बनके कभी सीने से लग जाता है तू और कभी नन्ही सी बैठी बनके याद आता है तू जितना याद आता मुझको उतना ही तड़ पाता है तुझ पे दिल कुर्बान तुझ पे दिल क़ुरबान थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मत वन नाइन्टी सेंट थॉमस स्कूल के बच्चों का आठवीं नवी और दसवीं के बच्चों का आपने सिंगिंग कंपटीशन का पहला राउंड सुना और कुछ ही समय के बाद हम लोग आपको सेकेंड राउंड भी बच्चों का सुनाएंगे आपको जो बच्चे की आवाज़ अच्छी लगी हो जरूर मैसेज कर सकते हैं चौरानबे इस नंबर आरोप आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन नाइन्टी सुनते रहो नस्कर रहो